Oh, oh. नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए जीवन कौशल इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों हर हफ्ते हम लोग एक विषय को लेकर आपके साथ जुड़ते हैं और उस विषय के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं एक करियर का पूरा जो है एक ट्रेड के बारे में बातें करते हैं तो आज हम लोग एक करियर के बारे में बातें करेंगे जो बहुत ही प्रेरणादायक और सम्मानित करियर है जी हाँ प्रोफेसर प्रोफेसर बनने के लिए क्या करना है और प्रोफेसर बनने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत है उसके बारे में आज बात करेंगे जब भी समाज में ज्ञान दिशा और भविष्य की बात होती है तो प्रोफेसर का नाम सबसे पहले आता है प्रोफेसर केवल एक नौकरी नहीं बल्कि ये एक मिशन एक सेवा और एक जीवन दर्शन है एक अच्छा प्रोफेसर हजारों विद्यार्थियों के जीवन को आकार देता है उनके सोचने का तरीका बदलता है और उन्हें समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनाता है साथियों आज के समय में जब करियर विकल्प बहुत अधिक हो गए हैं तब भी प्रोफेसर का पेशा अपनी गरिमा स्थिरता और प्रभाव के कारण विशेष स्थान रखता है तो साथियों आप सोच रहे होंगे प्रोफेसर कौन होता है जी हां साथियों आप सभी विद्यार्थी मित्रों को बताना चाहूँगा प्रोफेसर वो शिक्षक होता है जो कॉलेज या विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को पढ़ाता है प्रोफेसर केवल विषय पढ़ाने तक सीमित नहीं रहता बल्कि रिसर्च करता है अनुसंधान करता है नई जानकारियाँ और खोजों में योगदान देता है विद्यार्थियों को मार्गदर्शन मेंटोरशिप देता है समाज और राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाता है साथियों प्रोफेसर अपने विषय विशे का विशेषज्ञ होता है और जीवन भर सीखने की प्रक्रिया में रहता है है ना कमाल की बात तो आइए आज ऐसे खूबसूरत प्रोफेसर आ, बनाने के लिए या बनने के लिए क्या क्या जरूरत हैं है, उसके बारे में बातें करेंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे साथियों एक महिला प्रोफेसर की उड़ान की बात करता हूं मैं डॉक्टर अनिता शर्मा जी की डॉक्टर अनिता शर्मा ने शादी और बच्चों की जिम्मेदारियों के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी समाज ने कई बार उन्हें कहा अब पढ़ाई की उम्र नहीं रही अब तो परिवार और मौज करो लेकिन अनीता शर्मा को लगता था कि कहीं ना कहीं पढ़ाई को छोड़कर उन्होंने ठीक नहीं किया चलिए फिर भी पढ़ाई फिर भी जारी रख सकते हैं ये उनके अंदर थी और अपनी जिम्मेदारियां जो है पूरी करते हुए साथ साथ में डिस्टेंस में उसने पढ़ना शुरू कर दिया और वो हार नहीं मानी रात में बच्चों को सलाकर रिसर्च करती रही कई असफलताओं के बाद उनका शोध पूरा हुआ और वे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन आज वे विशेष रूप से छात्राओं को प्रेरित करती है और कहती है प्रोफेसर बनना केवल डिग्री नहीं आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास का परिणाम है। साथियों देखा आपने कि किस तरह से लगन और हिम्मत हो तो हम बन ही सकते हैं तो आइए ऐसे खूबसूरत प्रोफेसर बनने के कगार पर आप भी होंगे अगर मेहनत करते हैं तो चलिए आगे और जानते हैं प्रोफेसर बनने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है आप सुन रहो, मस्करा दे रहो। ब्रह्मारथ में बैठकर कर देरा अपनी पहचान यह वक्त वोने का नहीं कलयुग खत्म है हो रहा मानव अभी है सो रहा माया का यह तूफान है रावण बना इंसान है अपने कर्म से है गिरा अपने धर्म से है गिरा अपने कर्म से है नमस्कार आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ प्रोफेसर बनने के लिए बातें हो रही हैं और एक प्रोफेसर का करियर जो है बहुत ही सुंदर सम्मानित करियर होता है और ढेर सारे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति होता है साथ ही अब प्रोफेसर बनने के लिए योग्यता की बात करें एलिजिबिलिटी की तो प्रोफेसर बनने के लिए एक निश्चित शैक्षणिक मार्ग अपनाना पड़ता है जैसे कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय में आपको ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करना है दूसरा उसी विषय में मास्टर डिग्री लेना है सामान्यतः कम से कम 55 परसेंटेज अंकों के आगे होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन इसके बाद आप एन ई परीक्षा यानि यू जी यानी राष्ट्रीय स्तर और सेट यानी राज्य स्तर का परीक्षा आपको देना है फिर आखिरी में आता है चौथा पी डॉक्टरेट आज के समय में विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर बनने के लिए पी लगभग अनिवार्य हो चुका है तो जो लोग पी कर लेते हैं तो फिर उन्हें कहीं भी नौकरी करना आसान होता है और खुद भी अपना कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूशन भी चला सकते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं प्रोफेसर के प्रकार कौन कौन से होते हैं इसके बारे में बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर करियर की शुरुआत यहीं से होती है दूसरा एसोसिएट प्रोफेसर अनुभव और शोध कार्य के आधार पर पदोन्नति और तीसरा स्टेप आता है प्रोफेसर का उच्चतम एकेडमिक पद गहन अनुभव और रिसर्च के साथ तो साथ ही ये पूरी जो है एकेडमिक बातें मैंने आपको बताई एजुकेशन की पढ़ाई की अब चलते हैं कुछ जिम्मेवार की बातें करेंगे आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रोफेसर्स या फिर जो भी शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं उन पर बच्चों के साथ साथ एकेडमिक जो चीज़ें होती हैं स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूशन होती हैं उनकी भी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है और आप देखा होगा कि गवर्नमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं या स्कूल में या कॉलेज में वो पढ़ाने के साथ साथ बहुत सारे अलग एक्टिविटीज़ में भी इंगेज होते हैं और कई बार सरकारी जो चीज़ें हैं उसमें कोई इलेक्शन आ जाता है या फिर कहीं कुछ अभियान चलाना होता है तो उसमें भी इन सभी लोगों का अनुभव और साथ ही साथ इनका सहयोग सरकार लेती रहती है तो इसीलिए हमें जानना है कि हमें अपने प्रोफेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा चीज़ें की जिम्मेवारी हम कैसे निभा सकते हैं तो इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ आपको सामाजिक कार्य में भी संलग्न रहना बहुत ज़रूरी तो आइए बात करते हैं आगे लेकिन अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 1.07.8 एफएम। सेवन पॉइंट एट एफ एम सुनते रहो मुस्कराते रहो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 है निाली अपनी राह है राह पर अनोख है भाग्य को सजाने का मिला सुनहरा मौका है भाग्य को सजाने का मिला सुनहरा मौका है के प्रेम का प्राणों में प्रकाश हो परम पिता के प्रेम का प्राणों में प्रकाश हो ईश्वरीय ज्ञान का इस तरह प्रसार हो ईश्वरीय ज्ञान का इस तरह प्रसार हो जाग जाए अल्पुभाम दीजिए जाग जाए अल्पुभाम Action up! नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार जीवन कौशल इस कार्यक्रम का आप सुन रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि आज एक नए करियर के बारे में आप सुन रहे हैं और आशा करूँगा हमारे विद्यार्थी जो शिक्षक बनना चाहते हैं प्रोफेसर बनना चाहते हैं वो अपनी नोटबुक कॉपी पेन के साथ होंगे और वो कुछ कुछ चीज़ें जो मार्कडाउन करना है लिखना है याद रखना है वो जरूर लिखे साथियों अब हम बात करते हैं जिम्मेवारियों के बारे में किसी भी व्यक्ति को यानी परिवार में मुखिया होता है तो उसकी मुख्य जिम्मेदारी भी होती है परिवार को संभालने का वैसे एक प्रोफेसर की मुख्य जिम्मेदारियां होती हैं विद्यार्थियों को विषय का गहन ज्ञान देना रिसर्च पेपर और जनरल प्रकाशित करना सेमिनार वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंसेस में भाग लेना विद्यार्थियों के करियर में मार्गदर्शन देना पाठ्यक्रम सिलेबस के विकास में सहयोग नैतिक और मानवीय मूल्यों का संचार करना साथियों प्रोफेसर बनने के लिए किन किन चीज़ों का ज़रूरत है वो मैंने आपको बताया इसके साथ में फ़ायदे क्या क्या है सारे है है ना तो <laughs> सोच रहे होंगे आप कि सर फायदे क्या क्या वो भी तो बताइए ताकि हम इस और आगे बढ़े बिल्कुल प्रोफेसर बनने के फ़ायदे क्या करें पहला तो एक सम्मान और प्रतिष्ठा मिल जाता है समाज में प्रोफेसर को अत्यंत आदर के साथ देखा जाता है दूसरा है स्थिर नौकरी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में सुरक्षित करियर बनता है तीसरा ज्ञान का विस्तार सीखते रहने का अवसर जीवन भर मिलता है चौथा कार्य जीवन संतुलन अन्य करियर की तुलना में संतुलित जीवन बना रहता है पांचवा समाज पर प्रभाव हजारों विद्यार्थियों के भविष्य को दिशा देने का अवसर प्राप्त होता है साथ तो कभी कभी हमको फ़ायदों के साथ साथ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है <laughs> साथियों चुनौतियाँ भी है इसमें जैसे कि लंबे समय तक पढ़ाई और धैर्य का आवश्यकता होता है रिसर्च और पब्लिकेशन का दबाव बना रहता है निरंतर अपडेट रहना पड़ता है सीमित पदों के लिए अधिक प्रतिस्पर्धा भी करना होता है लेकिन जो व्यक्ति शिक्षण को सेवा मानता है उसके लिए यह चुनौतियाँ भी सीख बन जाती हैं साथियों साथियों प्रोफेसर के लिए अवश्य कुछ स्किल्स भी जैसे कि होती है विषय पर गहरी पकड़ होनी जरूरी है स्पष्ट और प्रभावी संवाद होना जरूरी है धैर्य और सहानुभूति होना चाहिए शोध कार्य की क्षमता होनी चाहिए शोध करने की क्षमता होनी चाहिए तकनीक का ज्ञान होना चाहिए ऑनलाइन टीचिंग एआई टूल्स आदि का उपयोग करने आना चाहिए नेतृत्व और मार्गदर्शन क्षमता भी होना चाहिए साथ ही जब हम इन स्किल्स को यानी इन कौशल को सीखा ले सीख लेते हैं समझ लेते हैं तो हमारे लिए बहुत सुंदर हमारा करियर बनता है और नई चीज़ों को करने में बच्चों को सिखाने में आपको बहुत खुशी मिलती है तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई किसी भी चीज़ को समझ के करना बहुत ज़रूरी है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं आप सुनाए हैं रिज्यूमा वन जीरो सेवन सुनते रहो बाते रहो मग जगमग करती शिव किरण धरा पर आ गई हर तरफ आनंद खुशियां इस धरती पर छा गई इस धरती पर छा गई जन्म से मिला न कोई किनारा था, किना था। कलयुग के इस अंतकाल में तुम सा मिला सहारा था तुम सा मिला सहारा था, था। दुनिया पावन करने को शिव धरा पर आ गया दुनिया पावन करने को शिव धरा पर आ गया पवित्रता का पाठ पढ़ा कर योगी राज बना दिया योगी राज बना दिया योगी राज बना दिया मोदी जीवन मुक्ति देकर हर बंधन से छुड़ा दिया मान था मेरा महान था राम कृष्ण का राज यहां था मानव देव महान था मानव देव महान था फिर से स्वर्ग बनाने को प्यारा बाबा आ गया स्वर्ग बनाने को प्यारा बाबा आ गया स्वर्ण भारत आ रहा मेरा बाबा ला रहा राम राज्य है आ रहा, अगला कदम बढ़ाने के लिए रियो रेडियो मधुबनी एक सो पथ एफ में एक प्रस्तुत करता है मुस्कुराते नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूँगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और चलिए बात ही कर रहे हैं हम लोग प्रोफेसर बनने के क्या क्या फ़ायदे हो तो आप समझ लिया और क्या क्या चैलेंजेस हैं वो भी आपने देखा साथियों चुनौतियों के साथ साथ फ़ायदे भी होते हैं क्योंकि उसी से आपका जीवन या आप लोगों के बीच में आते भी है आपके कार्य देखने में आता है तो चलिए बात करते हैं हम लोग प्रोफेसर बनने की अन्य स्किल्स के साथ आज के समय में देखिए डिजिटल युग में प्रोफेसर की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए ई लर्निंग हो गया रिसर्च डेटाबेस मिलता है ए और नई शिक्षा नीति के साथ प्रोफेसर अब केवल शिक्षक नहीं बल्कि लाइफ कोच और लीडर भी बन गया है साथियों प्रोफेसर का करियर उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें पढ़ाना अच्छा लगता है जिन्हें सीखना कभी बंद नहीं करना है जिन्हें सीखना भी अच्छा लगता है जीवन भर और जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं ये पेशा धन से अधिक संतोष पद से अधिक प्रभाव और नौकरी से अधिक सेवा प्रदान करता है यदि आपके अंदर धैर्य समर्पण और ज्ञान के प्रति प्रेम है तो प्रोफेसर बनना आपके जीवन का सबसे श्रेष्ठ निर्णय हो सकता है साथियों तो चलिए जाते जाते मैं एक और छोटा सा जो है मोटिवेशनल स्टोरी डॉक्टर रमेश कुमार का बताना चाहूँगा जो एक गांव से विश्व पटल पर आ गए साथ ही ये उनकी कहानी है जैसे बहुत सारे बच्चे गांव में पैदा होते हैं लेकिन सपने अगर बड़े हों तो गाँव से सीधे विश्व पटल पर आते हैं जैसे डॉक्टर रमेश कुमार डॉक्टर रमेश कुमार जी एक छोटे से गांव में पैदा हुए उनके पिता किसान थे और आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी पढ़ाई के लिए कई बार उन्हें खेतों में काम भी करना पड़ा लेकिन डॉक्टर रमेश कुमार कभी पीछे नहीं हटे उन्होंने पढ़ाई भी की और खेती भी की लेकिन ज्ञान के प्रति उनकी भूख कभी भी कम नहीं हुई और इसी वजह से वो पढ़ते भी रहे और आगे बढ़ते भी रहे आखिरकार सरकारी स्कूल से पढ़ाई उन्होंने पूरी की फिर स्कॉलरशिप मिली और उसी के सहारे उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की उसके बाद एमएससी के बाद एनईटी इस तरह से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पीएचडी तक उन्होंने पूरी की साथियों ऐसा नहीं कि वो तुरंत तुरंत हो गया इनके साथ में स्कॉलरशिप की वजह से इनको राहत मिली और बाकी थोड़ा बहुत काम करते हुए बच्चों को पढ़ाते हुए ट्यूशन लेते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई आगे की जारी रखी और इस तरह से मेहनत करते हुए अपनी पीएचडी एच डी उन्होंने पूरी की और आज वे एक प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं साथियों डॉक्टर रमेश कुमार कहते हैं अगर प्रोफेसर बनने का सपना सच्चे मन से देखा जाए तो परिस्थितियां रास्ता नहीं रोक सकती आज उनके पढ़ाए हुए वे छात्र वैज्ञानिक शिक्षक और अधिकारी बनकर देश विदेश में सेवा कर रहे है ना कमाल की बात साथियों आशा करूंगा कि आज जो हमने विषय लेकर आपसे जुड़े प्रोफेसर बनने के लिए क्या, क्या क्या करना है एक प्रोफेसर का करियर कैसे होता है इसके बारे में हमने बातें की अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो पी करके आप एक अच्छा प्रोफेसर बन सकते हैं तो ये ज़रूर कीजिएगा पी एच डी पढ़ाई आप ज़रूर करें ताकि आपको कहीं फिर रुकना नहीं पड़े फिर आप प्रोफ़ेसर अपने फ्रेशर के रूप में शुरू कर सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं अच्छा सोचे होंगे सर आज पैकेजिंग नहीं बताया बिल्कुल <laughs> एक प्रोफेसर का पैकेज जो है आज सातवें सेवन पे कमीशन लागू है तो बहुत अच्छा पे स्केल है प्रोफेसर का आपको पचास से साठ हज़ार तो शुरुआत में फ्रेशर के रूप में मिलता है एक दो साल के अनुभव ही हो जाते हैं तो फिर आपका लाख डेढ़ लाख रुपए पैकेज शुरू होता है हर मंथ और फिर बहुत ज़्यादा आप करते हैं अच्छा अच्छी मोटी कमाई भी होती है आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी नौकरी के साथ साथ ट्यूशन वग़ैरह लेकर भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं तो कमाई की कोई कमी नहीं है साथ आज गवर्नमेंट शिक्षक को भी साठ सत्तर हज़ार पे पेमेंट है तो आप सोच सकते हैं कि प्रोफेसर को कितना मिल सकता है ना तो चलिए इन्हीं शुभ के साथ आप अपना करियर अच्छा बनाएं इन्हीं शुभ के साथ फिर एक बार ढेरों खुशियों के साथ आप सुनाए है वीडियो